श्री घर के सहिता श्री मथुरा खंड, पंद्रवा अध्याय गोपांगनाओं के साथ उद्धव का कदलीवन में जाना और वहां उनकी स्तुति करके श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र अर्पित करना नानद जी कहते हैं राजन इस प्रकार श्रीहरि की चर्चा करते हुए नंद और उद्धव की वह रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई उनके हर्ष को बढ़ाने वाली होने के कारण उसका छड़ा आनंददायनी नाम चरितार्थ हो गया जब ब्राह्म मुहूर्त आया तब सारी गोपांगणाओं ने उठकर अपने अपने द्वार की देहली एवं आंगन लीप कर वहाँ प्रज्वलित दीप रख दिए फिर हाथ पैर धोकर मथानी से रस्सी लगाकर वे स्नेहयुक्त दही को सब ओर से मचने लगी मथानी की रस्सी खींचने चंचल हुए हार और हाथों के कंगन बज रहे थे उनकी वेणियों से फूल झरझर कर गिर रहे थे और चमकते हुए कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे वे सबकी सब, सब चंद्रमुखी कमलनैनी तथा तो विचित्र वर्णों के वस्त्र धारण करने के कारण अत्यंत मनोहर थी श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का घर घर में जहां तहां प्रेम पूर्वक गान कर रही थी प्रत्येक गोष्ठ में सुंदर गौवें इधर उधर रंभा रही थी गली गली में सर्वत्र दही मथने के शब्द से विस्तृत गोपांगनाओं का गीत सुनकर विस्मित हुए उद्धव इस प्रकार बोल उठे अहो इस नंदनगर में तो भक्ति देवी यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य कर रही हैं जो कहते हुए वे गांव से बाहर यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए उस समय उद्धव के रथ को देखकर कर गोपियाँ बोली सखियो आज यहाँ किसका रथ आ पहुँचा है अथवा वह क्रूर अक्रूर ही तो नहीं आया है जो नूतन कमलदल लोचन श्री नंद नंदन को महापुरी मथुरा में लिवा ले गया था जैसे कद्रू ने जगत के लोगों को मारने या डसवाने के लिए ही इधर उधर विस्तर नागों को उत्पन्न किया है उसी प्रकार स्नेही सत्पुरुषों को तीव्र ताप देने के लिए ही न जाने उसकी माता ने उसे किस कुछ समय में जन्म दिया था जो कंस का स्वार्थ साधक तथा कंस का ही अत्यंत निर्दय सका है वह इस ब्रजमंडल में फिर क्यों आया है अपने मरे हुए स्वामी की पारलौकिक क्रिया क्या आज वह हम लोगों को प्राणों से ही संपन्न करेगा नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार बातचीत करते हुई ब्रज की गोपांगनाएँ सारथी के मुख को दो अंगुलियों से दो, ठोक कर निकट से पूछने लगी जल्दी बताओ यह किसका रथ है बेचारा सारथी आर्थ भाव से का बक्का सा होकर देखने लगा इतने में उन्हें उद्धव जी आते दिखाई दिए उनकी कांति मेघ के समान श्याम थी नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे आकार भी श्री कृष्ण से मिलता जुलता था वे करोड़ों कामदेवों को मोह लेने वाले जान पड़ते थे उनके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था उन्होंने गले में नूतन व जयंती माला धारण कर रखी थी जिस पर झुंड के झुंड भ्रमर टूटे पड़ते थे उनके हाथ में सहस्त्र सहस्त्रकमल सुशोभित था उन्होंने हाथों में बाँसुरी और बेद की छड़ी ले रखी थी उनका वेश बड़ा मनोहर था करोड़ों वाल रवियों की कांति से युक्त मुकुट उनके मस्तक को मंडित कर रहा था वक्षस्थल में कौस्तुभ नामक महामणि प्रकाशमान थी और रत्न में कुंडल उनके कपोल मंडल की कांति बढ़ा रहे थे नरेश्वर चाल ढाल आकृति शोभा शरीर हास और मधुर स्वर सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण का सारुप्य धारण करने वाले उन उद्धव को देख कर समस्त गोपियां चकित हो गई और उन्हें गोविंद का सखा जानकर उनके सामने आई यह जानकर कि ये भगवान श्रीहरि का संदेश लेकर आए हैं वे नीति युक्त सुंदर वचन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने लगी तथा संतों के स्वामी गोविंद की गूढ़ कुशल पूछने के लिए उन उद्धव जी को साथ लेकर वे कदली वन में गई जहाँ वृषभानंदिनी श्री राधा यमुना के तट पर मनोहर निकुंज मंदिर में भगवान के विरह से आतुर होकर बैठी थी और उन श्रीहरी के बिना सारे जगत को सर्वथा सुना मानती थी जो पहले केलों के पत्तों से और जिते हुए चंदन के पंख से शीतल मेघ मंदिर सा प्रतीत होता था तथा यमुना की चंचल चारु तरंगों की फुहार पड़ने से जहां ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात सुधा किरण चंद्रमा की सुधा राशि स्वतः जल रही है ऐसा कदलीवंश सारा का सारा श्री राधिका की वियोगाग्नि के तेज से अत्यंत झुलस गया था केवल श्री कृष्ण के सुभागमन की आशा से श्री राधा अपने शरीर की रक्षा कर रही थी श्री कृष्ण के सखा उद्धव का आगमन सुनकर श्री राधा ने अपनी सखियों के द्वारा अन्नपान और मधुपर्क आदि मांगलिक वस्तुएं अर्पित कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया उस समय वे बारंबार श्री कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करती थी गोविंद के वियोग से खिन्न हुई राधा अमावस्या में प्रविष्ट चंद्रकला की भांति छीड़ हो रही थी उस समय उद्धव ने नतांगी एवं कृष्णांगी क्रिश, राधा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे पूर्वक बोले उद्धव ने कहा श्री राधे श्री कृष्ण सदा परिपूर्णतम भगवान हैं और आप सदा परिपूर्णतम भगवती हैं श्री चंद्र नित्य लीलापरायण हैं और आप नित्य लीला का संपादन करने वाली नित्य लीलावती है श्री कृष्ण भूमा हैं और आप इंदिरा हैं श्री कृष्ण नित्य सनातन ब्रह्मा हैं और आप सदा उनकी शक्ति सरस्वती हैं श्री कृष्ण शिव हैं और आप कल्याण स्वरूपा शिवा हैं भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं और आप निश्चय ही उनकी पराशक्ति वैष्णवी हैं आदि देवता श्रीहरी कौमार सरगी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार है तथा आप ज्ञान में शुभा स्मृति है श्रीहरि काल के जल में क्रीड़ा करने वाले यज्ञवरा है और आप ही वसुधा हैं श्रीहरि मन से जब देवर्षिवर्य नारद बनते हैं तब साक्षात आप ही उनके हाथ की वीणा होती है श्री हरि जब धर्मनंदन नर और नारायण होते हैं तब आप ही जगत में शांति स्थापित करने वाली साक्षात शांति शांतिरूपणी होती है श्रीकृष्ण ही साक्षात महाप्रभु कपिल है और आप ही सिद्ध सेविता सिद्धि राधे श्रीकृष्ण महामुनिश्वर दत्तात्रेय हैं और आप ही नित्य ज्ञान वयी सिद्धि हरि यज्ञ है और आप दक्षिणा वे उरुक्रम वामन हैं तो आप सदा उनकी शक्ति जयंती है श्रीहरि जब समस्त राजाओं के अधिराज पृथु होते हैं तब आप उन महाराज की पटरानी अर्जित देवी के रूप में प्रकट होती है शंखासुर का वध करने के लिए जब श्रीहरि ने मत्स्यावतार ग्रहण किया तब आप श्रुति रूपा हुई मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन के समय श्रीहरि कक्षप रूप में प्रकट हुए तब आप वाष्की नाग में शुभदायिनी नेतिशक्ति रूप से प्रकट हुई सुबह परमेश्वर श्रीहरि जब पीलाहारी धनमंत्री के रूप में आविर्भाव हुए तब आप दिव्य सुधा में औषधि के रूप में दृष्टिगोचर हुई श्री कृष्णचंद्र जब मोहिनी रूप में सामने आए तब आप उनके भीतर विश्व में भी मोहिनी मोहिनी के रूप में अभिव्यक्त हुई श्रीहरि जब नृसिंह रूप धारण करके नृसिंह लीला करने लगे तब आप निज भक्त वला लीला के रूप में सामने आई जब श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण किया तब आप अपने भक्तजनों द्वारा कीर्तित कीर्तिरूपणी हुई जब श्रीहरि भृगनंदन परशुराम का रूप धारण करके सामने आए तब आप ही उनके कुठार की धारा बनी श्री चंद्र जब प्रकुल चंद्र श्री राम हुए तब आप ही उनकी धर्मपत्नी जनक नंदनी सीता थी जब सार्ग धनवा श्रीहरि बदराज मुनि व्यास के रूप में प्रकट होते हैं तब आप ही वेद तत्व को प्रकट करने वाली देववाणी के रूप में आविर्भूत होती है विष्णु कुल तिलक माधव ही जब संकर्षण रूप होते हैं तब आप ही ब्रह्म भावा दे रेवती के रूप में उनकी सेवा में विराजमान होती है श्रीहरि जब असुर को मोहित करने वाले बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं तब आप विश्व जन्मोहिनी बुद्धि होती है जब श्रीहरि धर्मपालक कलकी के रूप में प्रकट होंगे तब आप कृत्य रूपिणी होंगी चंद्रमुखी राधे चंद्रमंडल में श्रीकृष्ण ही रूप हैं और आप ही सदा चंद्रिका रूपिणी हैं आकाश आकाशगत सूर्यमंडल में श्री कृष्ण ही सूर्य हैं और आप ही उनकी में परिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं राधे निश्चय ही यादवेंद्र श्रीहरि सदा देवराज इंद्र के रूप में विराजते हैं और आप वहीं सची स्वरी सची रूप में निवास करती हैं परमेश्वर श्रीहरी ही हिरण्यरेता अग्नि है और आप ही सदा हिरण्यमयी पराद्योती है श्रीकृष्ण ही राज राज कुबेर के रूप में विराजते हैं और आप ही उनकी निधि में निधि होकर शोभा पाती हैं साक्षात श्रीहरी ही क्षीर सागर हैं और आप ही तरंगित होने वाली श्वेत रेशम के समान शुक्ल वर्णा तरंगमाला है सर्वेश्वर श्रीहरि जब जब कोई शरीर धारण करते हैं तब तब आप उनके अनुरूप शक्ति के रूप में प्रसिद्ध होती है स्वयं श्रीहरि जगत स्वरूप तथा ब्रह्म रूप हैं और आप ही जगन्मयी एवं ब्रह्ममयी चैतन्य शक्ति हैं राधे आज भी वे ही यही श्रीहरि ब्रजराज नंदन है और आप उनकी प्रिया बृजपान नंदिनी हैं आप दोनों ने जगत में सुख शांति की स्थापना के लिए नाना प्रकार के क्रीड़ा मय चरित्रों द्वारा दलित आदि लीलाओं के रूप में में लीला प्रकट की है पुराण पुरुष श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म हैं और आप ही उनकी इच्छा रूपणी लीला शक्ति हैं आप दोनों के श्री विद्रह सला परस्पर संयुक्त हैं ऐसे आप दोनों श्री राधा कृष्ण को मेरा नमस्कार है राधिके आप शोक न करें और अपने प्राणनाथ का दिया हुआ यह पत्र लें उन्होंने यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ के कार्यों का संपादन करके वहाँ आऊँगा गोपांगनाओं आज ही भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए परम मंगल में सैकड़ों पत्र आप लोग ग्रहण करें श्री कृष्ण की प्रियतमा ब्रज सुंदरियों के शत शत यूथों के लिए ये पत्र अर्पित किए गए हैं इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री मथुरा मथुराखंड के अंतर्गत नारद बहुला सुसंवाद में उद्धव द्वारा श्री राधिका का दर्शन नामक पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ